अमृतवाणी सन्यासी का आदर्श दो सौ मनुष्य का पहला जन्म पिता से होता है उपनयन के समय उसका दूसरा जन्म होता है और सन्यास के समय फिर तीसरी बार जन्म होता है दो सौ संसार में रहने से मन का बहुत सा भाग फालतू खर्च हो जाता है इससे मन को जो क्षति पहुंचती है उसकी पूर्ति संन्यास ग्रहण करने पर ही हो सकती है दो सौ छियानवे संन्यास ग्रहण का योग्य अधिकारी कौन है जो संसार को पूर्ण रूपेण त्याग देता है कल क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता वही ठीक ठीक सन्यासी बनने लायक है जो ताड़ के पेड़ पर से निर्भय होकर नीचे कूद सकता है वही सन्यास ग्रहण करने का योग्य अधिकारी है दो सौ संतानवे योगी और सन्यासी सर्प के समान होते हैं सर्प अपने लिए कभी बिल नहीं बनाता वह सदा चूहे के बिल में रहता है एक बिल नष्ट हो जाए तो दूसरे में चला जाता है योगी सन्यासी लोग भी इसी तरह अपने लिए घर नहीं बनाते वे दूसरों के यहाँ रहते हैं आज यहाँ तो कल वहाँ इस तरह दिन बिताते हैं दो सौ साधु लोग दिशा जंगल और अन्न पानी की सुविधा देखे बिना कहीं डेरा नहीं डालते दिशा जंगल माने शौचालय के लिए सुविधाजनक निर्जन स्थान और अन्न पानी माने भिक्षा भिक्षान के द्वारा ही तो साधुओं का शरीर धारण होता है इसलिए जहाँ पास ही में आसानी से भिक्षा मिल सकती है ऐसी ही जगह साधु लोग आसन लगाते हैं यानी डेरा डालते हैं कभी चलते चलते थक जाने पर किसी जगह भिक्षा की सुविधा न होने पर भी वे कष्ट सहते हुए दो एक दिन के लिए डेरा डाल भी लेते हैं परंतु जहाँ जल का अभाव हो तथा दिशा जंगल की कठिनाई हो अर्थात शौचादय के लिए एकांत स्थान न हो वहाँ वे कभी नहीं ठहरते जो अच्छे साधु होते हैं वे शौचालय क्रियाएँ वहाँ नहीं करते जहाँ सब लोग करते हैं और जहाँ लोगों को दिख पड़ता है वे तो दूर निर्जन में गुप्त रूप से वह सब निपटा आते हैं दो सौ निन्यानवे सफ़ेद स्वच्छ कपड़े पर अगर थोड़ा सा भी काला लग जाए तो वह बहुत भद्दा दिखाई देता है साधुओं का छोटा सा दोष भी बड़ा भारी मालूम होता है सन्यासी यदि स्वयं निर्लिप्त हो जितेंद्रिय हो तो भी लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए उसे कामनी कांचन का सर्वतो सर्वतोभावेन त्याग करना चाहिए सन्यासी का सोल हो आना त्याग देख कर ही लोगों को साहस होगा तभी वे कामनी कांचन को त्यागने का प्रयत्न करेंगे भला त्याग की शिक्षा अगर सन्यासी न दे तो दे 301. सच्चे सन्यासी या त्यागी का लक्षण क्या है जानते हो उसे कामनी कांचन के किसी भी प्रकार के संस्पर्श में नहीं रहना चाहिए यहाँ तक कि स्वप्न में भी यदि उसका कामनी से सहवास हो वीरपात हो जाए अथवा कांचन के प्रति आसक्ति हो जाए तो इतने दिनों का साधन भजन सब नष्ट हो जाता है तीन सौ दो जब तुमने साधु सन्यासी का वेश धारण किया है तब तुम्हें साधु सन्यासियों जैसा ही आचरण करना चाहिए जैसे नाटक में जो राजा बनता है वह हमेशा राजा ही बनता है जो मंत्री बनता है वह हमेशा मंत्री ही बनता है एक बार एक बहुरुपया साधु सच कर जमींदार के यहाँ आया था जमींदार ने उसे रुपया देना चाहा, पर उसने छुआ तक नहीं थोड़ी देर बाद वह नहा धोकर वेश बदल कर फिर आया और बोला जो दे रहे थे वह अब दो जिस समय वह साधु बना हुआ था उस समय वह रुपये को छू भी नहीं सका था पर अब चवन्नी भी मिल जाए तो खुश हो होगा तीन सौ तीन एक आदमी अपने बीमार बच्चे को गोद में ले एक साधु के पास दवा लेने गया साधु ने उससे कहा कल आना दूसरे दिन जब वह आदमी फिर गया तब उस साधु ने कहा बच्चे को गुड़ बिल्कुल मत खाने देना इसी से वह अच्छा हो जाएगा तब वह आदमी बोला महाराज यह बात आप कल ही बता देते साधु बोला हाँ बता तो सकता था पर कल मेरे सामने ही गुड़ रखा हुआ था यह बात अगर मैं कल बताता तो तुम्हारा बच्चा सोचता कि यह साधु खुद तो गुड़ खाता है और दूसरे को मना करता है तीन सौ चार जो व्यक्ति माता पिता या पत्नी से झगड़ा हो जाने के कारण वैरागी बन जाता है उसे खींचा हुआ वैरागी कहते हैं उसका वैराग्य दो दिन के लिए होता है किसी बड़ी जगह अच्छी नौकरी मिल गई कि वह वैरागी जीवन छोड़ नौकरी करने लग जाता है तीन सौ पाँच भक्त सच्चे साधु की क्या पहचान है श्री रामकृष्ण जिसका मन प्राण अंतरात्मा पूरी तरह ईश्वर में ही समर्पित हो वही सच्चा साधु है सच्चा साधु कामनी कांचन का संपूर्ण त्याग कर देता है वह स्त्रियों की ओर ऐहिक दृष्टि से नहीं देखता वह सदा स्त्रियों से दूर रहता है और यदि उसके पास कोई स्त्री आए तो वह उसे माता के समान देखता है वह सदा ईश्वर चिंतन में मग्न रहता है और सर्व भूतों में ईश्वर विराजमान है यह जानकर सबकी सेवा करता है यह सच्चे साधु के कुछ साधारण लक्षण हैं दो सौ छ जो साधु दवाई देता हो झाड़ फूक करता हो तैसा लेता हो और भभूत रमाकर या माला तिलक आदि बाह्य चिन्हों का आडम्बर रचकर